मुक्ति और उसके उपाय संकलन विपिन बिहारी घोषाल अनुवादक स्वामी ब्रह्मेशानंद के प्रकार हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार की मुक्ति की बात लिखित है उनमें के सामीप्य सायुज्य और निर्माण इन चार मुक्तियों की विशेष चर्चा है सालोक्य यानी सहलोक अर्थात ईश्वर के साथ एक लोक में रहना सामिप्य यानी निकट जाना यानि ईश्वर के साथ रहना सयुद्ध यानि सहयोग अर्थात ईश्वर से युक्त होकर रहना निर्वाण यानि ईश्वर में लीन होना अर्थात उनकी सत्ता के सागर में पूरी तरह से डूब जाना डूबकर अपने को विलीन कर देना अपने को खो देना सभी स्थानों में विद्यमान होने के कारण परमात्मा सभी लोकों में परिव्याप्त है और पृथ्वी चंद्र सूर्य इत्यादि भूलोक और द्व्युल सभी परमेश्वर में प्रतिष्ठित है साधक जब इस महान सत्य को विशेष रूप से हृदयंगम करने में समर्थ होता है तथा जब यह भाव क्रमशः उसके जीवन में उतरने लगता है तभी वह परमेश्वर के साथ एक लोक में वास करता है इस अवस्था में साधक महासमुद्र में स्थित छोटे छोटे द्वीप समूहों की तरह ब्रह्म समुद्र के गर्भ में भूलोक और द्व्युल को प्रकाशित देखता है भले ही बाहर तो पृथ्वी ही उसका वासस्थान रहती है किंतु वास्तविक दृष्टि से वह और पृथ्वी के लोग नहीं रहते वह अनंत काल के लिए अपना निवास स्थान ब्रह्म में निश्चित करके निर्भय निश्चिंत और परमानंदयुक्त हो जाता है अतः देखा जाता है कि परमेश्वर के सर्व्यापित्व का भाव जब धीरे धीरे साधक के सारे हृदय पर अधिकार कर लेता है तभी उसकी सालों की मुक्ति या परमेश्वर के साथ एक लोक में वास सजता है जब साधक की ऐसी सालों की मुक्ति की अवस्था क्रमशः अपेक्षाकृत गंभीर होती है अर्थात पूर्वोक्त प्रकार का ब्रह्म दर्शन या ब्रह्म सत्ता का अनुभव साधक के अंत चक्षुओं में उज्ज्वल मूर्ति के रूप में दिखता है प्रेम मय का प्रेम मुख जब वह सभी स्थानों में निसंशय रूप में देखने लगता है जिस दिशा में दृष्टिपात करता है उसी दिशा में उसके नेत्र विश्व तक्षु के उज्ज्वल चक्षुओं पर ही पतित होते हैं उसी समय साधक का प्रभु के साथ एक साथ निवास होता है और इसी अवस्था का नाम है सामिप्य मुक्ति जब साधक की ऐसी मुक्ति की अवस्था क्रमशः और गंभीर होती है तथा जब उसकी आत्मा परमपिता परमात्मा से संलग्न होकर अमृत पान में निरत रहती है तभी उसकी उस अवस्था को सायुज मुक्ति कहते हैं तदनंतर जब साधक क्रमशः ब्रह्म की सत्ता रूप समुद्र में निमग्न होकर सत्ता को भी खो बैठता है अर्थात क्रमशः जब उसकी बुद्धि और मन ब्रह्म के ध्यान में पूरी तरह लय को प्राप्त होते हैं तभी उसकी उस अवस्था को निर्वाण या चूड़ान्त मुक्ति कहते हैं इससे यह स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है कि शास्त्रों में यद्यपि सालोक्यादि नाना प्रकार की मुक्तियों का उल्लेख है किंतु वास्तविक मुक्ति जैसी वस्तु एक प्रकार की ही है विभिन्न प्रकार की नहीं सालोक्यादि चार प्रकार की मुक्तियों की जो बात कही गई वह केवल साधक के अनुराग अथवा उपासना की गंभीरता का तारतम्य मात्र है अर्थात साधक के ब्रह्म दर्शन की स्थिति क्रमशः जितनी उज्ज्वलता को प्राप्त करेगी साधक सभी प्रकार की सांसारिकता को त्याग कर क्रमशः जितना ईश्वरीय भाव या आध्यात्मिकता में निमग्न होता जाएगा देवादिदेव के प्रति उसका अनुराग और उपासना धीरे धीरे जितना गंभीर भाव धारण करेगी तथा क्रमशः वह अपने सर्वस्व धन को अपने निकटतम स्थान में दर्शन करने के लिए उसके भाव में डूबे रहता है उसकी मुक्ति की अवस्था भी उत्तरोत्तर उन्नत होती जाती है तात्पर्य यह कि साधक क्रमश शालोक्य से सामिप्य सामिप्य से सायुज इत्यादि होते हुए उच्चतम मुक्ति लाभ करता है अतः मुक्ति एक ही प्रकार की होती है ब्रह्म दर्शन अथवा ब्रह्म लाभ ही मुक्ति है ब्रह्म एक प्रकार का ही होता है, उसके विभिन्न प्रकार नहीं होते अतः मुक्ति भी स्वरूपतः एक ही प्रकार की होती है नाना प्रकार की नहीं जैसा कि वेदांत सार अधिकरण में कहा गया है ब्रह्म मुक्तिर्न ब्रह्म क्वचित सातिशय श्रुतम अत एक विधा मुक्तिर मुक्ति मनुजस्य वा वेद में विविधता रहित जो ब्रह्मा ब्रह्मावस्था है उसी को मुक्ति कहा गया है अतः मुक्ति एक ही प्रकार की हो सकती है नाना प्रकार की नहीं हो सकती लेकिन सालोक के सामीप्य आदि जो कहा गया है वह केवल उपासना के तारतम्य के संदर्भ में है अन्यथा जिसे वास्तविक मुक्ति कहा गया है वह ब्रह्मा से मनुष्य तक सभी में एक प्रकार की ही होती है ऊपर जो कहा गया है वह मुक्ति का भाव पक्ष या सकारात्मक पक्ष है अब मुक्ति के अभाव पक्ष या निषेधात्मक पक्ष को समझने का यथा साध्य प्रयत्न किया जाता है मुक्तिर्वान््यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही अर्थर्थि जाति मध्ये तु तो निरस्ता मननाकारा स्वूपस्थितरुच्य संकल्प या शिलास्थित जाज निद्रा विमुक्ता सा स्वस्थिस्मृता स्मृता वांसे क्षते शांते भेदे निस्पंदचित अजडया प्रकटति प्रकटती तस्वरूप स्थित यूपरिभ्रंश चेत्यासे चिथिमज्जनम तस्मा अपर अपरमो मोहो न भूतो न भविष्य योगवासिष्ठ उत्तर प्रकरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु को मन के जाते समय उन वस्तुओं के अभाव में मनन रहित जो मन की स्थिति है व स्वरूप स्थिति है पहला सभी संकल्पों के शांत होने पर जड़ता और निद्रा से रहित शिला की तरह स्पन्द रह जो स्थिति है वह स्वरूप स्थिति है शरीरादि में अहम भाव के क्षय होने पर भेद शून्य अजर निस्पंद ज्ञान के द्वारा चित्त के शांत होने पर स्वरूप स्थिति होती है तीसरा चित्त के अर्थ अर्थात घनादि विषयों में डूबने पर जो स्वरूप से विचित होती है उससे भिन्न कोई और मोह न नह है न होगा आत्मा का अन्य रूप त्याग कर अपने स्वरूप की अवस्थिति होना ही मुक्ति है